मंत्राठ सहनाव सह नौ भुन सह वीर कर्वा वै तेजस्वी नधीतमस्त मिषा वै ओ शांति जीवात्मा और परमात्मा की भिन्नता बताते हुए उसमें क्लेश कर्म विभाग आशय से रहित उसको बताया गया और भी अनेक प्रकार की भिन्नताए हमारे उपनिषदों में और वेदों में प्राप्त होती हैं उसमें तैत आरण्यक में भी एक मंत्र आता है यस्मात परम ना परम अस्थि किंचित जिससे परे और जिससे अपर दूर से दूर और समीप से समीप यस्मात् परम न अरम अस्थि यस्मान न अनियो ज्यास्ति कशि जिससे और अधिक अभीसूक्ष्म कोई नहीं और जिससे ज्याय ज्यायान बहुत बड़ा महान भी कोई नहीं परम ये किचिद यस्मा नणी न ज्यास्त कशि वृक्ष स्तब्धो ठति जैसे वृक्ष कैसा खड़ा होता है एक ही स्थान पर जैसे अन्य प्राणी गति करते हैं लेकिन वृक्ष गति नहीं करता तो वृक्ष कैसा है स्तब्ध है ऐसे ही परमात्मा वृक्ष से परमात्मा की उपमा दी गई ये बताने के लिए कि उसमें क्रिया नहीं होती जैसे वृक्ष एक स्थान पर है ऐसे ही वह भी स्तब्ध है बिल्कुल क्रिया से रहित वृक्ष एवं स्तब्ध और उपनिषद में भी आता है अणोरणीयान महतो महियान आत्मा अस्य जंतो निहितो गुहायाम तम अक्रतु पश्यति वीत शोक धातु प्रसादान महिमानम आत्मना तो हम भेद देखें तो बहुत सारे भेद मिलेंगे ये तो सामान्य सी बातें हैं कि हम एक देशी है वह सर्वदेशी है हम अल्पज्ञ हैं वह सर्वज्ञ है और हम बंधन में आते हैं वह बंधन में नहीं आता हमारा जन्म मरण होता है उसका नहीं होता हम शरीर धारण करते हैं वो नहीं करता है और हम केवल वर्तमान की बातें ही जान पाते हैं पीछे की तो बहुत सी बातें याद रहती भी हैं लेकिन बहुत सी भूल जाते हैं परंतु उसका ज्ञान एक रस रहता है एक जैसा जो जोद में एक मंत्र सुना होगा अकामो धीरो अमृत स्वयंभू बहुत प्रसिद्ध मंत्र है ये और ईश्वर के गुणों का वर्णन करने वाला है अकामो धीरो अमृत स्वयंभू रसे न तृप्तो न कुतश्चनो नम एव विद्वान न विभाये मृत्यु क्योंकि पीछे ये विषय आया था कि बिना परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किए जीव दुखों से निवृत्ति नहीं कर सकता अपने तो यह भी विषय इस मंत्र में है कि तम एवं विद्वान उसी को जानने वाला न विभा मृत्यु हो हम मृत्यु से भय खाते हैं मृत्यु से डरते हैं और यहां मृत्यु से डर दूर करना है तो तम एवं विद्वान उसी को जानना है मृत्युंजय मंत्र बोलते हैं नहीं उसमें क्या बोलते हैं उर्वारुकम उर्वरुक बंधना मृत्यु और मुख्य कौन सा बंधन मृत्यु रूपी बंधन कि हे प्रभु मृत्यु रूपी बंधन से मुझको हटा लेकिन परमात्मा कहता है मैं तो हटाने के लिए ही हूं लेकिन उसमें दृष्टांत जो दिया है मंत्र में वो कौन सा दिया है उर्वारुक जैसे कोई फल है लौकी ले लें या अन्य कोई फल ले लें तो वो अपने डंठल पर वो कब तक लगा रहता है जब तक पकता नहीं है और पक जाए तो अलग हो जाता है तो हम भी संसार में कब तक बंधे हुए हैं जब तक पके नहीं नहीं सही है पके नहीं हैं, तभी तक हैं। यहाँ पकना क्या होता है धूप में खड़े होके नहीं अग्नि में जल के नहीं यहां पकना होता है ज्ञान से ज्ञान परिपक्व यह विशेषण होता है योगियों का या विद्वानों का कि जिन्होंने ज्ञान से अपने को पकाया है तो ईश्वर कहता है तुम ज्ञान से परिपक्व हो जाओ अपने आप ही बंधन से हट जाओ इसीलिए उर्वरक का उदाहरण दिया है अब ज्ञान भी हमें कहां से मिलेगा तो ईश्वर ही दे रहा है सारा ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ से ही चला रहा है ज्ञान आगे आएगा किस्सा ये पूर्वेश में गुरु हो तो इस तरह से अनेक भेद जीवात्मा परमात्मा में हैं और समानताएं भी बहुत हैं वह भी चेतन है हम भी चेतन हैं वो ज्ञानी है लगातार हम ज्ञान कर, ग्रहण करने में समर्थ हैं हम ज्ञानी बन जाते हैं वह सर्वज्ञ है ठीक है हम अल्पज्ञ हैं अपनी जगह ठीक है लेकिन अल्पज्ञ होते हुए भी हमारे अंदर एक विशेषता और भी है क्योंकि अल्पज्य मात्र होना ही हमारे बंधन का कारण नहीं है अगर अल्पज्य मात्र होना ही बंधन का कारण होता तो अल्पज्यता तो कभी समाप्त होती नहीं और अल्पज्यता ही बंधन का कारण हो तो बंधन समाप्त हो जाएगा फिर जब कारण नित्य है तो कार्य भी नित्य रहेगा उससे बना ही रहेगा वो लेकिन अल्पज्यता होते हुए भी हमारे अंदर एक विशेषता है कि नैमित्तिक ज्ञान प्राप्त करके हम तत्वज्ञ बन सकते हैं परमात्मा तत्वज्ञ सदा है और हम तत्वज्ञ बन सकते हैं हमारी भी सामर्थ्य है अब तत्वज्ञ बनने के बाद भी हम कोई सर्वज्ञ नहीं बन गए वो सर्वज्ञ होते हुए तत्वज्ञ है हम अल्पज्ञ होते हुए भी तत्वज्ञ बन सकते हैं और तत्वज्ञ का अर्थ है यथार्थ ज्ञाता यथार्थ वेत्ता और भी ईश्वर के अलग कुछ कार्य है जो जीवात्मा के नहीं होते जिनको जीवात्मा नहीं कर सकता जैसे संसार को बनाना क्योंकि वेदांत दर्शन में भी जहां मुक्त आत्माओं की बात कही गई है कि जो मुक्त आत्मा होते हैं उनका ऐश्वर्य कहां तक बढ़ जाता है क्या क्या कार्य वो कर सकते हैं तो वहां उत्तर दिया है कि जगत व्यापार वर्जम जगत के व्यापार को छोड़कर जगत का व्यापार सारे मुक्त जीवात्मा मिल जाए तब भी नहीं कर सकते और कारण है उसमें एक देशी होना हम जगत का व्यापार क्यों नहीं कर सकते अणुओं का संयोजन परमाणुओं का मेलन हम क्यों नहीं कर सकते क्योंकि हम एक देशी है तो क्या हो गया इससे एक देशी होने से हम परमाणुओं का संयोजन क्यों नहीं कर सकते क्योंकि जिन परमाणुओं को हम पकड़ के मिलाएंगे उन परमाणुओं में हम है ही नहीं हम विद्यमान ही नहीं है उनमें और जहां विद्यमान नहीं है वो वस्तु हम कैसे पकड़ लेंगे क्रिया करने के लिए जिस वस्तु में क्रिया करनी हो वहां पर उपस्थिति अनिवार्य है और वो हमारी संभव नहीं एक देशी होने से इसलिए जगत व्यापार वर्जन ज्ञान कितना ही बढ़ जाए जीवात्मा का लेकिन संसार का निर्माण वो नहीं कर सकता और संसार के निर्माण का तात्पर्य छोटी से छोटी वस्तु भी नहीं बना सकता अर्थात दो परमाणुओं को भी नहीं मिला सकता बहुतों की बात लग रही परमाणुओं के मिलाने की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होगी पहले दो ही तो बनाएंगे एक और एक को दो मिलाएंगे नहीं वहीं से प्रारंभ करेंगे तो वो भी नहीं कर सकता जीवात्मा मुक्त होने पर भी तो बहुत भेद हैं और समानताएं भी हैं तो उसी का वर्णन करते हुए जो बात चल रही थी कि पीछे के क्लेश कर्म आदि से रहित होने के बाद भी और जिस ज्ञान को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो सारे ज्ञानों का जो भंडार है और वो ज्ञान कौन कौन से हो सकते हैं तो उसका वर्णन आया था कि चाहे हम भूतकाल का ले लें वर्तमान काल का ले लें भविष्य काल का ले लें का ले ले, और एक एक वस्तु का ज्ञान ले लें ले ले या समूह रूप में ले लें हम्म शब्द क्या थे एकदम अतीतम अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न प्रत्येक समुच्चय है समुच्चय का तात्पर्य सारे मिला करके तो वो भी ले लें ले, और अत जो ज्ञान हम अपनी इंद्रियों से प्राप्त नहीं कर सकते उस ज्ञान को भी ले लें जो हमारे इंद्रियों के विषय से बाहर के विषय हैं जहां इंद्रिया हमारी नहीं पहुंच पाती हैं और अल्प छोटे से छोटा ज्ञान या सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान और बहु बड़े से बड़े पदार्थ का ज्ञान ये सारे मिला करके ये सारे ज्ञान इकट्ठे हो जाए इनके अतिरिक्त कोई और ज्ञान शेष ही न बचे और ये ज्ञान सारा बढ़ता बढ़ता बढ़ता जहां पराकाष्ठा तक पहुंच जाए उसके अतिरिक्त और कोई भी ज्ञातव्य वस्तु शेष न रहे तो ऐसा ज्ञान जिसके अंदर है ऐसे ज्ञान का बीज जिसमें विद्यमान है उसे कहते हैं ईश्वर तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम अब यहां पर इतनी सारी व्याख्याएं तो हमने कर ली और ये बहुत सी बातें हमने यहां अनुमान प्रमाण से जानी है कि इन सब लक्षणों से जो युक्त है उसे ईश्वर कहते हैं क्या यह भी संभव है कि हम इन प्रमाणों से अर्थात अनुमान प्रमाण से उसके नाम का ज्ञान कर सकते हैं कोई है ऐसा चिन्ह और ये हम अन्य स्थान पर घटा के देख लें मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे घर में आया पहली बार आया तो उसके वस्त्र देख करके उससे बोलचाल करके उसके हाव भाव उसका व्यवहार उसकी द, उसका धन उसकी संपत्ति इन सब की जानकारी कर ले हम तो इनमें से कोई चिन्ह कोई लक्षण ऐसा भी है कि जिससे हमें यह पता लग जाए इसका नाम क्या है? नहीं।, है नहीं लगेगा नाम का पता ही लग पाएगा पूछे नहीं उससे बस लगेगा पता या नहीं, नहीं। है नहीं। कोई तरीका नहीं है नहीं। तो वही नहीं देखो नहीं। आगे आगे यही कह रहे हैं देखो क्या है वाक्य आगे के सामान्य मात्रोपसंहारे अनुमान प्रमाण हमें कहा तक पहुंचा सकता है इसकी सीमा इसकी सामर्थ्य कितनी है तो अनुमान प्रमाण की सामर्थ्य कितनी होती है पीछे भी आया था ये न्याय में भी आ चुका है विषय के अनुमान प्रमाण सामान्य का ज्ञान कराता है या विशेष का क्या बताया था सामान्य का ज्ञान और प्रत्यक्ष प्रमाण विशेष का अनुमान प्रमाण सामान्य धर्म की उसमें प्रधानता रहती है और प्रत्यक्ष प्रमाण में विशेष की प्रधानता रहती है विशेष धर्मों की तो अनुमान प्रमाण को बोलते हैं सामान्य मात्रोपसंहारे चोपक्षयम अनुमानम सामान्य मात्र का ज्ञान कराया और उसका उपसंहार हो गया समाप्ति हो गई है कृतोपक्षय जिसका उपक्षय हो गया समाप्ति हो गई जैसे धूम को देखकर अग्नि का ज्ञान हो गया हमें अब क्या अनुमान प्रमाण वहा रुका रहेगा अभी वो लगा रहेगा क्या हो गया पूरा बस लेकिन अग्नि कितने आकार में जल रही है कैसे ईंधन से जल रही है लपटे कितनी ऊंची है इसका पता लग गया है मान लीजिए हम अपने कमरे में प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करने से पहले हमने बाहर देखा कि किसी के चप्पल या जूते पड़े हुए हैं और हमें यही पता है कि इन चप्पलों को या जूतों को कौन पहनता है हम रोज देख चुके हैं क्योंकि अनुमान प्रमाण तभी तो लगता है कि पहले प्रत्यक्ष हो चुका हो तो जीव तो देख करके हमें पता लगा कि अमुक नाम का व्यक्ति कमरे में आया हुआ है क्या यही पता लग गया उन जूतों को देख करके वो कहां बैठा है क्या बात कर रहा है कौन से कपड़े पहने हैं हैं तो कितना जान कराया यह अनुमान ने मात्र थोड़ा सा सामान्य मात्र तो अनुमान प्रमाण की सीमा बस इतनी ही है यहां आकर के ये अब समाप्त जाता है हाथ खड़े कर देता है अपने आगे मेरा काम नहीं है अब बस इतना ज्ञान करा दिया इसने ऐसे ये जो अनुमान प्रमाण है जिसका हम अभी प्रयोग कर रहे हैं ईश्वर के जानने के लिए कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है तो ये अब नाम नहीं बता पाएगा उसका नाम क्या है ये अनुमान प्रमाण नहीं।, नहीं बता सकता और ये बात सब जगह घटेगी संसार में जितने भी नाम हमने आज तक सीखे हैं मनुष्यों के नहीं अन्य वस्तुओं के भी कि ये सूर्य है ये पृथ्वी है ये पानी है ये वस्त्र है ये दरी है ये कुर्सी है ये पुस्तक है जितने भी नाम है आप सारे संसार के इकट्ठे कर लो और उसमें से एक भी शब्द के विषय में विचार करो कि क्या वह शब्द बिना बताए हम सीख गए थे क्या सारे शब्द हमने सुन सुन के सुन सुन के सीखे है पढ़ पढ़ के सीखे हैं अर्थात किसी ने हमें बताया है तो बताया है वह भी शब्द प्रमाण पढ़ के सीखा है वह भी शब्द प्रमाण तो क्या निश्चय हुआ कि नाम का ज्ञान शब्द प्रमाण से ही हो सकता है अनुमान से भी नहीं हो सकता और प्रत्यक्ष से भी नहीं हो सकता नाम का ज्ञान तो सामान्य मात्रोपसंहारे अनुमानम ऐसा अनुमान जो सामान्य मात्र ज्ञान करा करके समाप्त हो जाता है वह अनुमान विशेष प्रतिपत्तो न समर्थम विशेष ज्ञान कराने में समर्थ नहीं होता और वो विशेष ज्ञान कौन सा हो सकता है तो आगे कह रहे हैं कि तस्य अर्थात उस ईश्वर की संज्ञा आदि विशेष प्रतिपत्ति ही संज्ञा नाम संज्ञा आदि की विशेष प्रतिपत्ति उसका विशेष ज्ञान प्रतिपत्ति का अर्थ ज्ञान वो किससे करना चाहिए आगमत आगम, आगम प्रमाण से आगम वही शब्द प्रमाण हो गया उस प्रमाण से परन्वेष्या खोज करनी चाहिए यानी अब हमें आगम प्रमाण का सहारा लेना होगा अगर उसके नाम का पता लगाना है नाम का पता लगाने के लिए हम चाहे कितने ही लक्षण क्यों न बोलते हैं उसके लेकिन नाम का पता ऐसे नहीं लग सकता ये तो यहाँ बात इतनी यहां रोक दी इन्होंने एक प्रसंग आ गया था इसलिए क्योंकि अनुमान प्रमाण चल रहा था तो प्रश्न उठाया होगा शिष्यों ने कि गुरुजी आप उसका नाम भी तो बताइए क्या है ये ईश्वर ईश्वर कह रहे हैं ये तो ठीक अलग है ये तो एक गौण एक नाम वैसा हो गया लेकिन एक मुख्य नाम भी जानना चाहते है जैसे हमारे परिवार में कितने प्रकार के नाम होते हैं परिवार के अंदर आप अपने परिवार में जाएंगे या मैं ही अपने परिवार में जाऊं तो कोई मुझे पिता कहेगा कोई मुझे भाई कहेगा है? कोई चाचा कहेगा कोई मामा कहेगा कितने नाम हो सकते हैं जितने भी संबंध बनते हैं क्या इनमें से जितने भी नाम हैं, जैसे मुझे किसी ने चाचा कहा तो ये चाचा शब्द क्या मुझसे हर कोई बोल लेगा क्या मेरा बेटा मुझसे चाचा बोलेगा क्या मेरी पत्नी मुझसे चाचा बोले अर्थात ये विशेष व्यक्ति ही बोल सकता है लेकिन एक ऐसा भी नाम हम लोगों का होता है जो कोई भी बोल सकता है उसे कहते हैं निज नाम और ये क्या है संबंध से उत्पन्न नाम संबंध से उत्पन्न नामों को क्या हम पंडित को बुला करके नामकरण संस्कार करवाते हैं कि आप इसका नाम चाचा रख दीजिए इसका नाम मामा रख दीजिए ऐसे कहते हैं क्या उससे नहीं। लेकिन जो निज नाम होता है वह नामकरण संस्कार करके रखा जाता है तैसे ही परमात्मा के नाम तो अनंत हैं। हैं लेकिन में रखवाते जैसे नाम। क्या चाचा मामा कह के नहीं चाचा मामा मामा नाम नाम नाम रखवाते हैं। आ, तो नाम, मामा नाम रखेगा रखा जाएगा हैं पति पत्नी नाम रखा जाएगा किसी का तो वो जो नाम रखवाते हैं वह निज नाम मैं उसी की बात कर रहा हूँ वह निज नाम होता है जो नामकरण संस्कार करके रखा जाता है विशेष नाम और अन्य नाम तो स्वयं बन जाएंगे सारे ईश्वर के हम गुण कर्म स्वभावों को जान जान करके जान जान करके उनके गौणिक कार्मिक और स्वाभाविक तीन तरह के नाम होते हैं परमात्मा के गुणों के अनुसार वे कहेंगे तो गौणिक उसके कर्म क्रियाओं को देख करके हैं? कहेंगे तो कार्मिक और जो स्वभाव को देख करके कहेंगे तो जैसे हम कहें सच्चिदानंद ये क्या है स्वाभाविक नाम हो गया लेकिन इनमें से निज नाम कोई भी नहीं है ऐसा नाम जैसे हमने अपने परिवार में अपना कोई नाम रख लिया अब वो नाम ऐसा है उस नाम में चाचा मामा भाई पिता सारे आ गए आ गए कि नहीं तो ऐसा ही परमात्मा का भी एक नाम आएगा आगे बताएंगे कि उसमें अन्य जितने भी गौणिक कार्मिक या स्वाभाविक नाम है वो सारे के सारे उसमें समाविष्ट हो जाएंगे तो उस नाम को आगम से ही हमें जानना होगा आगम प्रमाण से जानना होगा अर्थात ऋषि जैसा बताएंगे वैसा हम जानेंगे और ऋषि भी कहां से बताएंगे उन्होंने वेदों से लिया वेदों में स्वयं ईश्वर ने बताया कि मेरा ये नाम है तो वो विषय आगे आएगा अभी अब इसमें एक अन्य विषय उठाते हैं यहां पर कि तस् अर्थात उस परमात्मा का ईश्वर का क्योंकि प्रश्न ये हुआ कि ये संसार ईश्वर ने क्यों बनाया है उसका प्रयोजन क्या है संसार बनाने का तो बता रहे हैं कि तस्य आत्मानुग्रह अभावेपि, आत्मानुग्रह स्वयं अपने लिए कुछ करना अपना कल्याण करना अपना स्वार्थ पूरा करना अपना प्रयोजन सिद्ध करना ऐसा ईश्वर में नहीं है आत्मानुग्रह का उसमें अभाव है यानी अपने लिए वो कुछ नहीं कर रहा है संसार बनाकर के स्वयं उसको कुछ भी प्राप्त नहीं करना है कोई अपनी कमी पूरी नहीं करनी है क्योंकि परमात्मा को कामनाओं से रहित कहा गया है जो मैंने मंत्र बोला था अथर्वेद का भी कुछ देर पहले क्या बोला स्मृति शक्ति का प्रयोग कम हो रहा है आपका है क्या बोला था अभी कुछ देर पहले अथर्वेद का मंत्र अकामो धीरो अमृत स्वयंभू अकाम शब्द आ रहा है वो कैसा है ईश्वर अकाम है और हम कैसे हैं सकाम हैं वो अकाम है उसकी कामना ही नहीं है कोई जब कामना ही नहीं है कोई तो वह गोरख धंधा क्यों करेगा संसार बनाने का तो आत्मानुग्रह का अभाव है उसके अंदर स्वयं उसको अपना अनुग्रह है। अपने ऊपर कृपा अपना कल्याण कुछ भी नहीं करना फिर भी क्यों क्यों बना रहा है तो कहा भूत अनुग्रह प्रयोजनम भूतों पर उसको अनुग्रह करना है प्राणियों पर उसको अनुग्रह करना है प्राणियों का कल्याण करना है जो मैंने कल मंत्र बोला था यदंगदास भद्रम करिष्यसि तबे तत्सत्यम ग्रह ये ईश्वर की प्रतिज्ञा है कि मैं प्राणियों का उद्धार करूंगा और लगा हुआ है उस कार्य में जिन जिनका उद्धार होता जाता है ठीक है जो रह गए उनके लिए लगा रहता है वो और जिनका उद्धार होता है उनकी अवधि है एक पूरा होने पर फिर उसी कार्य में तो ये उसका लगातार चलता है ये इसका स्वभाव है उसके स्वाभाविक जो कार्य हैं वो तीन प्रकार के माने गए हैं जो श्वेता शत्र में मंत्र आता है कि न तस् कार्य करणम च विद्यते न तत् समाभ्यधिक दृश्यते पराअस्य शक्ति उसको पराशक्ति जो कहा जा रहा है तो पराअस्य शक्ति ही विविध वो तीन प्रकार की है स्वाभाविक ज्ञान बल और क्रिया तो उसकी क्रियाएं सारी स्वाभाविक उसका बल स्वाभाविक जो भी उसको करने की सामर्थ्य है उसके अंदर जिन जिन कामों को करने की सामर्थ्य है वो उसकी स्वाभाविक है उन कार्यों को करने के लिए किसी साधन का सहारा नहीं लेता वो है वो अपने सहायक नहीं इकट्ठे करता है कि आ भाई मुझे कुछ काम करना है मेरी सहायता करो आकर के ऐसा नहीं और उसका ज्ञान भी स्वाभाविक है वो किसी से पूछता नहीं है किसी से सीखता नहीं है कोई ऑडियो वीडियो देख करके ज्ञान प्राप्त नहीं करता वो वो सारा उसका ज्ञान स्वाभाविक है ज्ञान बल और क्रिया सब स्वाभाविक है उसकी तो इसलिए विशेष जो उसका कार्य है भूतानुग्रह प्रयोजनम प्राणियों पर कल्याण करना और ज्ञान धर्मोपदेश अब क्या करता है वो संसार बना करके दो कार्य करता है संसार बना करके दो कार्य करता है प्राणियों के लिए क्या एक तो ज्ञान का उपदेश यहां ज्ञान का तात्पर्य है जानकारी और धर्म का उपदेश यहां धर्म का अर्थ है कर्म धर्म हम लोग बोलते हैं ना कर्माशय को धर्मा धर्म रूप संस्कार तो धर्म क्या है अच्छा कार्य तो धर्मा धर्म रूप संस्कार जब कहेंगे तो वहां कौन कौन से कर्म आते हैं धर्मा धर्म में धर्म अधर्म पाप और पुण्य तो परमात्मा पाप का उपदेश देगा या पुण्य का या दोनों का तो देखो यहां धर्म शब्द ही है अधर्म नहीं है ऐसा नहीं है वाक्य की ज्ञान धर्म धर्म उपदेश ऐसे है क्या केवल धर्म ये पाप तो अपना अपनी उपज है हमारी ये ये उसकी उपज नहीं है वो केवल धर्म का ही उपदेश देगा अब धर्म कैसे करना है तो ज्ञान भी साथ में दे रहा है तो ज्ञान धर्म ज्ञानकारी भी और कर्म भी कैसे करने हैं उसका भी उपदेश विधि भी साथ में तो ज्ञान धर्मोपदेश न कल्प प्रलय महाप्रलय शु अभी उसका संकल्प बता रहे हैं ईश्वर का क्या है ये ईश्वर का संकल्प यहां दो जा रहा है क्या संकल्प है उसका कि मैं संसार बना करके ज्ञान और धर्म का उपदेश देकर कल्प प्रलय में और महाप्रलय में संसारिण पुरुषान उद्धरिष्यामी संसारी पुरुषों का उद्धार करूंगा ये उसका संकल्प है यो मंत्र का एक भावार समझ लीजिए कि अजंगदासम अग्नि भद्रम और भी ऐसे बहुत से मंत्र हैं तो कल्प प्रलय और महाप्रलय एक तो खंड प्रलय भी होती है कभी कभी जैसे मनवंतर के बाद स्वीकार किया गया है प्रति मनवंतर के बाद जब दूसरा मनवंतर आता है तो कभी पृथ्वी का विनाश कभी जल तक प्रलय कभी अग्नि तक यहां तक माना गया है तो ऐसी जो खंड प्रलय होती हैं, या कहीं बहुत बड़ा कोई विपलव आ जाए भूकंप आ जाए सुनामी आ जाए और महाप्रलय में सारे ब्रह्मांड की ही प्रलय तो इनके बाद वो ज्ञान जो उसका वेद रूपी ज्ञान है उसको किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी साधन से वह पुनः उपस्थित कराएगा ऋषियों के अंतकरण में वो ज्ञान देकर पुनः उपस्थित कराएगा ये उसका कार्य है और उसे अपना कार्य कैसे करना है वो सब पता है उसके लिए तो ये उसका संकल्प है कि मैं संसारी पुरुषों का उद्धार करूंगा और अब उसके लिए एक प्रमाण देते हैं जो अन्य किसी ऋषि का कहीं का वाक्य है ऐसे व्यास जी उद्धारण कई देंगे अपने भाष्य में जो अन्यों के भी होते हैं प्रामाणिक वाक्य तो तथा उक्तम उत्तम जहां भी ऐसे वाक्य आएंगे उनसे पहले शब्द आता है तथा उक्तम अर्थात ऐसा किसी ने कहा भी है और स्वयं उसको ले रहे हैं तो इसका अर्थ ये मान्यता इनकी भी है और ये वाक्य बहुत प्रसिद्ध है और बहुत अच्छा भी है इसको याद भी कर लेना क्योंकि इस वाक्य में दो तीन बातें हैं एक तो ये भी अर्थ है इसमें कि परमात्मा वेदों का प्रकाश कैसे करता है और दूसरा कब करता है हुँ? किस प्रकार से करता है कब करता है किसके लिए करता है क्यों करता है ये सब इसी वाक्य में निहित है कुछ टीकाकारों ने इसका अर्थ भिन्न प्रकार से कर रखा है जिनको जानकारी नहीं है विशेष तो उन्होंने कपिल मन मुनि पर जाकर घटा दिया इसको यहां कपिल से कोई प्रसंग ही नहीं कपिल का तो, तो आदि विद्वान अर्थात वह आदि विद्वान परमात्मा आदि क्यों कहा आदि का कारण आदि विद्वान का अर्थ नहीं उस विद्वान का कोई आरंभ हुआ है आदिकार्थ आरंभ ले लेते हैं ना हम आदिकार्थ कारण भी होता है आदियते इति आदि जिससे कुछ लिया जाता है उसे भी आदि कह देते हैं अर्थात कारण तो आदि विद्वान यानी कारण रूपी विद्वान है वो विद्वत्ता का वो कारण है ज्ञान का कारण है सारे ज्ञान का स्रोत वहीं से फूटा है तो ऐसा वह आदि विद्वान निर्माण चित्तम अधिष्ठा निर्माण चित्त को आधार बनाकर जिन चार ऋषियों के अंतकरण में उसने ज्ञान प्रदान किया वो चार ऋषियों के अंतकरण में किया है उसने और अंतकरण को क्या कहते हैं चित्त और चित्त का उसने निर्माण किया निर्माण चित्त जो बना हुआ चित्त है उनका उसका अधिष्ठाय उसको आधार बनाकर अर्थात उसने कोई बोल करके नहीं सिखाया उनको या कोई पीछे की रिकॉर्डिंग नहीं दे दी कि लो सुन लो इसको और वेद मंत्र लिखते जाओ ऐसा भी नहीं निर्माण चित्तम अधिष्ठाया निर्माण चित्त का आशरा लेकर उसका आश्रय बनाकर आधार बनाकर के और कारुण्याथ करुणा से युक्त होकर अब करुणा देखो यही है उसकी है जीवों का कल्याण करने की जो भावना उसके अंदर निहित है यही वास्तव में करुणा है और उस करुणा से युक्त होकर के कारुण्यात भगवान परमर्षि भगवान भी उसी को कह रहे हैं और वो कैसा है परमर्षि परम ऋषि श्रेष्ठ ऋषि परमात्मा को ऋषि कहा गया है क्योंकि ऋषि का अर्थ यह होता है जिसको सब दर्शन हो रहा है ऋषिर दर्शनात तो परम ऋषि ही वह परम ऋषि और किसके लिए उसने यह सब किया तो कहा आसुरा आसुरी के लिए यह आसुरी कौन है आसुरी है जीवात्मा कैसे आसुरी है ये तो आसुरी शब्द बनता है असुर शब्द से असुर कैसे कहते हैं राक्षस भी अर्थ होता है वो भी ठीक है देखो राक्षस अर्थ करेंगे जब असुर का तो उसमें हम दो भाग करेंगे उसके असुर सुर माने देवता अ का अर्थ नहीं और जब परमात्मा अर्थ करेंगे तो हम शब्द को कैसे तोड़ेंगे र, आया समझ में देखो असुर अ प्लस और असु प्लस शब्द वही है ना शब्द में अंतर नहीं आया कोई भी लेकिन अर्थ में बहुत अंतर आ गया कहा राक्षस और कहा परमात्मा <laughs> तो अ, असु और तो असु कहते हैं प्राण के लिए और र माने देने वाला जो प्राणों का देने वाला है हम लोग भजन बोलते हैं ना प्राण प्रदाता संकट त्राता क्या है वो प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुख दाता ओम ओम नहीं सुना है ये सुना अच्छा एक लाइन प्राण प्रदाता हाँ गा के बोलो एक बार <laughs> प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुख दाता ओम ओम तो प्राण प्रदाता है वो और प्राण प्रदाता को क्या बोलते हैं असु असुर असुर रमन देना धन को बोलते हैं ना रई वयम श्याम पतयो रईणाम ना, तो रई जो धातु है ये ये देने अर्थ में आती है तो असुर असुर को देने वाला तो प्राण को देने वाला असुर कौन हुआ परमात्मा और हम कौन है उसकी संतान तो असुर की संतान कहलाती है आसुरी ना आसुरी कारांत शब्द बनेगा ये आसुरी जैसे हरि शब्द होता है एकांत अग्निता हाँ सुखदाता भी कहा है, है? हाँ, भी कहा है? <laughs> यहाँ प्राण प्रदाता अर्थ लेंगे लेकिन आपके पास सुख पहले से ही है आप क्या लियोगे हम लोग जरा तड़प रहे हैं हमें चाहिए सुख है। हाँ सुख भी देता है वही <laughs> हाँ अर्थ हो गए नहीं दो तो हो गए पर हमें परमात्मा असुर असुर असुर परमात्मा है असुर अच्छा। परमात्मा है हम उसकी संतान आव हम सब असुर की संतान है और प्रमाण ये है ही वाक्य आसुर असुरी का आसुरी का चतुर्थी का एक वचन जैसे हरि का क्या बनता है चतुर्थी व्यक्ति में हर बनता है नहीं अग्नि का क्या बनता है इधम अग्न ये अग्नये हर एसुर आसुर आसुरी शब्द का तो के लिए अर्थ में हम चतुर्थी बोलते हैं तो आसुरी के लिए अर्थात जीवात्मा के, के लिए हाँ जीव दुख तो जीवन है लेकिन वो जीवन से हटा करके तब सुख देगा ऐसे नहीं अगर आप जीवन में रहेंगे तो नहीं सुख देने वाला है यहां से हटना पड़ेगा नहीं नहीं। आपको नहीं नहीं। <laughs> तो नहीं नहीं। में तो सुख क्योंकि मुक्तात्माओं को देता है वो सुख और मुक्तात्मा वो है जीवन में नहीं है जो वो बद्धात्माओं को सुख नहीं दे पाएगा मजबूर है बेचारा मुक्तात्मा सुख दुख से सांसारिक सुख दुख से परे है परमात्मा के सुख से नहीं वो तो चाहिए उसको वही मिल रहा है वहां लेकिन उसका स्थान दूसरा है मिलने का उसके अधिकारी बनने के लिए हमें संसार से थोड़ा हटना पड़ेगा वो संसार में रहते हुए नहीं देगा आनंद हमें तो हाँ थोड़ी, थोड़ी नहीं थोड़ी सी झलक तो दिखाता है वो संसार में लेकिन झलक भी कब दिखाता <laughs> है जब हम सो जाते हैं तब जब हम सो जाते हैं गहन सुषुप्ति अवस्था में तो वहां सांख्य में सूत्र आता है समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्मरूपता तो सुषुप्ति अवस्था की तुलना किससे की गई है ब्रह्मरूपता रूपता है? वहां हमें कुछ झलक देता है थोड़ी सी जैसे कंपनियां ट्रायल देती है थोड़ा सा किसी वस्तु का जब विज्ञापन करती है तो।, तो थोड़ा सा ट्रायल वहां देता है बहुत मामूली सा है? ज्ञान धर्म उपदेश जैसे ईश्वर ज्ञान धर्म मतलब धर्म का उपदेश देता है। हाँ। तो फिर बुराई कहाँ से आती है मन में जो बुराई देखा आती देखा है उसके धर्म का पालन न करने से उसके धर्म का पालन जैसे परमात्मा अच्छा एक बात एक बात सुनो परमात्मा ने भौतिक पदार्थ बना करके एक भौतिक पिंड ऐसा बनाया है जो प्रकाश देता है कौन है वो सूर्य क्या कोई अंधकार को उत्पन्न करने वाला पिंड दिया है बना करके नहीं। है? नहीं। सोचो तो सोचो कि जहां से अंधकार अंधकार निकलता हो कोई स्थिति नहीं है अंधकार तो प्रकाश का अभाव <laughs> अंधकार का कोई है स्रोत नहीं कोई पूछे प्रकाश कहाँ से आ रहा है हम बता देंगे तो उसका स्रोत भाई दीपक से आ रहा है बल्ब से आ रहा है टोर्च से आ रहा है सूर्य से आ रहा है और अंधकार पूछा है से आ रहा है तो क्या बताएंगे तो इसलिए ईश्वर ने जो ज्ञान लेकिन दोनों क्यों बनाया कहा बनाया तो अंधकार भी तो अंधकार नहीं बनाया उसने अच्छा। अंधकार तो बनाया तो बताओ ना उसका स्रोत कौन सा है कौन सा बना के दिया कौन सा, सा स्रोत बना के दिया है हम जब उसके बनाए प्रकाश का प्रयोग नहीं करते बस उसी का नाम अंधकार है तो हम जब उसके बताए धर्म पर नहीं चलते उसी का नाम अधर्म है अब आया समझ में लेकिन यहाँ जो है ना हम जब सूर्य ईश्वर ने बना करके दिया और हम उस सूर्य के प्रकाश में अपनी आँखें बंद कर ले स्वयं अंधकार उसका प्रकाश का प्रयोग न करें तो यही तो अंधकार है अब धर्म का उपदेश दे रहा है यही तो पूछ रहे हैं ना कि हम हाँ तो ये हम स्वतंत्र जो है तो स्वतंत्रता का गलत उपयोग करके हम बंधन में पड़ते हैं श्वतंत्र और स्वतंत्रता का समुचित उपयोग करके उसकी आज्ञा पर चल करके हम सुख को प्राप्त करते हैं दोनों बातें हैं तो आसुरे है। आसुरी के लिए उसने धर्म और ज्ञान का उपदेश किया लेकिन वह आसुरी भी कौन आसुरी है जिज्ञास मानाया ये साथ में लगा दिया है विशेषण क्योंकि परमात्मा ज्ञान किसको देता है जो जानना चाहता है जिज्ञास और जिसको जानने की इच्छा ही नहीं है जो तृप्त है पहले से ही उसे क्यों जान देगा जिसको जानने की इच्छा ही नहीं है उसको ईश्वर जान नहीं देता तो जिज्ञास मान तंत्र प्रोवाच ये तंत्र क्या है यही शास्त्र वेद उसका उसने उपदेश दिया प्रोवाच लगा दिया इसमें यानी प्रकर्ष रूप से है उसमें ज्ञान एक तो होता है उवाच्यवाच उवाच्य माने कह दिया और एक है प्रोवाच केवल सामान्य ऐसे नहीं कह दिया प्रकर्ष ज्ञान से परिपूर्ण है। से परिपूर्ण है जो यजुर्वेद के चालीसवाध्यान मंत्र आता है आठवां वहां भी अंत में यही आया है कि यह अर्थान व्यदात शाश्वती भाभ्य जो नित्य हमारी जो प्रजा है परमात्मा की जीवात्मा उसके लिए उसने अर्थान व्यधात अर्थ को अर्थात संसार भी और संसार के वाचक जो शब्द हैं क्योंकि परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई तो दो प्रकार की चीजें बनाई नाम और रूप नाम रूपे व्याकरवाणी उसमें आता है उपनिषद में नाम और रूप तो नाम कहते हैं वेद और रूप क्या है ये सारा संसार दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य ऐसे ही वेदों की उत्पत्ति के बहुत से मंत्र आते हैं तस्माद् तस्मात सर्वत सामानी जज्जिरे जज्जिरे तस्माद् तस्मा तस्माद् अजा योशी का मंत्र है पुरुष सूक्त का ऐसे ही उसमें ब्राह्मण ग्रंथों में भी आता है अनेकों मंत्र ऐसे आएंगे और उसमें मनुस्मृति में भी श्लोक आता है अग्नि वायु रविभ्यस्तु सनातनम दुदोह यजु सा और एक अन्य स्थान पर आता है मंत्र यस्माद् यस्मादुअपातक्षण यजु यस्मादाकषण सामान्य लोमानी अथर्वांगी रसो मुखम यहां भी चारों वेदों के नाम आ गए और शतपथ ब्राह्मण में भी आता है कि त्रयो वेद अजात अग्नि ऋग्वेद वायोर्यजुर्वेद अथर्वांगी रस ये बहुत से मंत्र ऐसे आते हैं जगह जगह जो ये प्रमाण के रूप में है कि ये सारे वेद उसी ईश्वर से उत्पन्न हुए प्रकाशित हुए और ये वाक्य जो है यहां पर उसी विषय को कह रहा है कि उस परमात्मा ने निर्माण चित्तम अधिष्ठा उन चार ऋषियों के अंतकरण का आधार बनाकर और जो भी ज्ञान हम जीवात्माओं को प्रदान करना था वो सब उसने प्रदान कर दिया लेकिन उस ज्ञान से लाभ वही उठा पाता है जिसके अंदर जिज्ञासा है जो तड़प रहा है जिसको ज्ञान की इच्छा है जिसको अनंत आनंद की प्राप्ति की इच्छा है उसके लिए माँ जो है वो खेलते हुए बच्चे को दूध पिलाती है या रोते हुए बच्चे को रोती, रोती। तो पहले रोना पड़ेगा ये हंस हंस के नहीं बात बनेगी सक्सेना जी सोच रहे होंगे <laughs> हाँ चार ऋषि हैं अग्नि वायु आदित्य अंगिरा ये चार ऋषि और उसमें एक एक ऋषि के साथ में एक एक वेद को जोड़ा गया है और ऐसे ही परमात्मा के अब नाम की चर्चा नाम परमात्मा के हम वैसे देखें तो वेदों में बहुत प्रकार के हैं कई मंत्र ऐसे आते हैं जो वेदों में परमात्मा के नाम बताते हैं कि इंद्र मित्रम वरुणम अग्निम आहु रथ दिव्य स सुपर्णों गुरुत्तम बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वानम आहु एक ही मंत्र से नाम आ गए लेकिन ये सारे नाम वैसे ही हैं जो मैंने बताया था प्रारंभ में गौणिक कार्मिक अथवा स्वाभाविक ऐसी एक और मंत्र आता है तदैवाग्न सदादित तद्दायुस्तु चंद्रमा तद शुक्र त्रह्म एक अन्य मंत्र में आता है अग्निर होता कवि क्रतु सत्य श्रवस्तमह देवो देवे भीराग बहुत से नाम भरे पड़े हैं परमात्मा के लेकिन उन सब नामों में जो सर्वश्रेष्ठ नाम है उसे कहते हैं वो आगे सूत्र में आएगा अभी एक सूत्र के बाद में अब ये जो परमात्मा है जिसको कहा था अभी आदि विद्वान जो विद्वानों का भी कारण है जो स्वयं विद्वत्ता का कारण है जहां से सारा ज्ञान निकला है और सारा ज्ञान निकला है इसका भी अर्थ पूरा पूरा लेना है ज्ञान का एक भी कण एक भी अंश ऐसा नहीं जो जीव अपने साथ लेकर के आया हो अपने साथ जो ज्ञान जीव लेकर के आता है उससे ये अपना एक प्रतिशत कल्याण भी नहीं कर सकता जैसे अन्य योनियों को हम देख लेते हैं अन्य योनियों में जीवात्मा वही है जो पहले मनुष्य योनि में थे वही तो पहुंचे अन्य योनियों में तो अन्योनियों में जाने के बाद उन जीवात्माओं के साथ में कौन सी ऐसी घटना घटी है जिससे उन वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो गया है उनके साथ में अब क्या उनके स्वरूप में अंतर आ गया अगर स्वरूप में अंतर आना मानेंगे तो जीवात्मा अनित्य हो जाएगा स्वरूप उनका जैसा मनुष्योनी में रहते हुए था वैसा ही स्वरूप उनका अन्य योनियों में रहते हुए भी है लेकिन कौन सी ऐसी बात है जो मनुष्य योनि में हम जब आते हैं तो यहां हम बहुत कुछ जानने समझने लगते हैं और अन्य योनियों में जाते हैं तो अपना कल्याण एक प्रतिशत भी नहीं कर पाते तो कौन सी वस्तु की वहां जाकर के कमी हो जाती है क्या कम जाता है हमारे साथ से क्या छिन जाता है हमसे चेतना तो वहां भी है चेतना का मतलब होता है जो एक अनुभव करने की सामर्थ्य है सुख दुख का अनुभव करने की सामर्थ्य वो वहां भी है वो भी सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं लेकिन कौन सा कार्य करने से उनका कल्याण होगा बंधन मुक्त हो जाएंगे और कौन सा कार्य करने से बंधन में पड़े रहेंगे ये ज्ञान उनको है वहां पर ये ज्ञान नहीं है तो वो हम केवल इसी योनि में आकर के प्राप्त कर पाते हैं लेकिन हम तो वही हैं जो मनुष्य योनी में हैं वही अन्य योनियों में भी वैसे ही हैं तो इसका अर्थ यह निकलता है कि इस योनि में हम जब आते हैं परमात्मा हमें मनुष्य योनी देता है तो यहां आकर के वह एक काम और करता है हमारे साथ में ये ठीक है कि हम अपने स्वरूप से जो कितों हैं लेकिन हमारा स्वरूप मात्र है कितना हमारा स्वरूप यह है कि ज्ञान ने सामर्थ्य से युक्त होना तो जानने की सामर्थ्य से युक्त हम मनुष्योनी में भी हैं जानने की सामर्थ्य से युक्त हम अन्य में भी हैं लेकिन जानने की सामर्थ्य से युक्त होने पर भी हम उस सामर्थ्य को स्वयं जगा नहीं सकते यह सिद्ध हो रहा है कि नहीं फिर समझ लो इस विषय को यदि हम अपने जानने की सामर्थ्य ये हमारी है अपनी यदि इसको हम स्वयं जगाने में समर्थ हो जाए तो अन्य योनियों में जगा सकते हैं या नहीं क्योंकि okay, हम तो वही हैं। अब अन्य योनियों में वो सामर्थ्य नहीं जग रही है इसका अर्थ कोई और है जो जगाता है हमारी सामर्थ्य को है हमारी सामर्थ्य सामर्थ्य हमारी शक्ति हमारी लेकिन उस शक्ति को उभारने वाला जगाने वाला ईश्वर है और वो हमारी इस जानने की सामर्थ्य को ज्ञान ग्रहण करने की सामर्थ्य को मनुष्य योनि में ही जगाता है वो इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि इसको कर्म योनि भी बनाना है उसको हाँ वो कभी कभी है और यहां हमेशा है वो कभी कभी वाली बात में नियम नहीं बनेगी वो नियम उसे कहते हैं जो निरपवाद हो जिसका एक भी अपवाद ना हो उसे कहते हैं नियम तो ईश्वर का ये नियम है कि जब जब मैं मनुष्य योनि में जीवात्मा को लाऊंगा और उसका यदि उचित कर्माशय पीछे का है क्योंकि ईश्वर हमारे जानने की सामर्थ्य को भी एक प्रश्न उठता है कहां तक उभारेगा तो कहां तक उभारेगा किसी की कम भर रही है किसी की अधिक भर रही है समानता तो नहीं दिखाई दे रही तो वह हमारा कर्माशय बीच में बैठा हुआ है हमने कैसे कैसे पीछे कर्म किए हैं हाँ है? उनका कर्माशय ऐसा है तो कर्माशय के कारण से परमात्मा हमारे ज्ञान की सामर्थ्य उभारने की जो तीव्रता है या मंदता है उसको रखता है और उसी के आधार पर हम कहते हैं कि इसको परमात्मा ने अच्छी बुद्धि दी है इसको मंद बुद्धि दी है हम यही तो बोलते हैं तो मंद बुद्धि या तीव्र बुद्धि ये जानने की सामर्थ्य के उभरने को बोलते हैं और वो यहां मनुष्य योनि में आकर के ही होती है और कहीं नहीं होने वाली इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ योनी कहा गया है तो उस परमात्मा का जिसको अभी आदि विद्वान कहा गया जो सारे ज्ञानों का कारण है महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के नियमों में सबसे पहला नियम कौन सा बनाया है, है? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या को अलग कर दो आगे जो पदार्थ यहां कोमा लगा दो लगाना चाहो सब सत्य विद्या विद्या नहीं सत्य विद्या अगर केवल विद्या कहते तो क्या हानि है क्योंकि विद्या झूठी भी होती है जिसको अविद्या कहते हैं हम तो अविद्या का मूल कारण ईश्वर नहीं है ईश्वर किसका मूल कारण है विद्या का है सत्य विद्या का तो सब सत्य विद्या अच्छा अब दूसरी बात दो बातें है हैं इस एक ही वाक्य में और जो पदार्थ अब और जो पदार्थ के आगे देखो क्या आ रहा है जो विद्या से जाने जाते हैं और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं पदार्थ ऐसे भी हैं जिनको हम अविद्या से भी जान लेते हैं जैसे किसी ने पत्थर की मूर्ति को भगवान मान लिया तो पत्थर की मूर्ति पदार्थ ही तो है लेकिन उस पदार्थ को हमने विद्या से नहीं जाना कैसे जाना अविद्या से तो इसका मूल परमात्मा नहीं है अब अब कोई कहे कि मैंने पत्थर की मूर्ति को भगवान माना है ये भगवान नहीं सिखाया है मुझे तो भगवान कैसा है तो कहा कि जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं यानी सारी सत्य विद्याएं और वो सारे पदार्थ जो विद्या से जाने जा रहे हैं अर्थात यथार्थ ज्ञान से हम जब पदार्थ को समझते हैं तो ऐसी सारी विद्याओं का मूल कारण ईश्वर है परमेश्वर है तो वही यहां पर है आदि विद्वान जो सारे विद्वानों का कारण है अर्थात सारे ज्ञानों का जो कारण है उस परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में जो जिज्ञासा लिए हुए आसुरी जीवात्मा है उसके लिए वेद का उपदेश किया और उस उपदेश को प्राप्त करके ही जीव अपना कल्याण करने में समर्थ है अब वह गुरुओं का भी गुरु है ये विषय कल को लेंगे आज का समय समाप्त हो रहा है प्रणोध्वनि